सुंदर जाते हैं कि उनके अंदर एक ऐसा अभिमान उत्पन्न होता है जो भगवान और भक्त के चरणाश्रित नहीं होते ये चरणाश्रत काहे के होते हैं चरण के उनके यही नहीं तो वो होते हैं अभिमानाश्रित विमुक्त मानना वो झूठ बूढ़ ही मान लेते हैं तो ये ये जो अभिमाश्रित होते हैं ये भी अपनी तपस्या के बल से बड़ा ऊंचा उठ सकते हैं पाई सुरदुर्लभ पदादपी जिस पद को देवता भी नहीं प्राप्त कर सकते उस पद को प्राप्त कर ले देवताओं ने नहीं प्राप्त किया इंद्रत्व को सब देवताओं में पन्नवुष ने प्राप्त कर लिया परन्नहुष के भगवत चंदू का आश्रय ही था देवताओं से ऊंचा उसने पद तो प्राप्त किया इंद्र बन गया लेकिन ऐसा गिरा ऐसा गिरा कि फिर उसका पता नहीं लगा तो हजारों वर्षों तक पड़ा रहा चलिए कि होने में तो इसका मतलब क्या है कि केवल जो साधना में विश्वास करता है ज्ञान में विश्वास करता है समझ में विश्वास करता है और जिसको भगवत चंद अरविंद की और भक्त चंद की कृपा प्राप्त नहीं है जो इनका आश्रय नहीं करता वो गिर जाता है गिर जाता क्योंकि ये ये क्रम ये है भगवान देवकी के गर्भ में आए हुए हैं वो चरणार वाले हैं करपदाज युक्त हैं उन भगवान की स्तुति हो रही है तो कहते हैं उसी से कि ये जो आपके जो चरण कमल है ये जहाज हैं कि चरण कमल के जहाज किनको प्राप्त हुए आपके भक्तों को वे भक्त तो पार हो गए पार होके इस जहाज को छोड़ गए इस जहाज का जो आश्रय कर लेंगे वो गोवत्स पदवत पार हो जाएंगे लेकिन इस जहाज का जो आश्रय नहीं करेंगे इस जहाज का और जहाज के छोड़ने वाले उन महात्माओं का वे लोग ऊंचे से ऊंचे पद पर जा करके भी गिर जाएंगे क्योंकि उन्हें कोई बचाने वाला नहीं अभिमान बचाता नहीं गिराता है और शरणागति गिराती नहीं बचाती ये, ये अंतर है यहां पर ये समझने का अंतर है साधन में कि भगवत शरणारती है ये तो गिराती नहीं गिरता इसलिए लिए अगले श्लोक में है गिरता है तो उठा लेते हैं भगवान उठा लेते हैं और अभिमान है ये धक्का मारता है ऊंचे से ऊंचा जाने पर जब अभिमान जब जागता है उस समय उस समय ये प्राणी भूल जाता है कि परिणाम क्या होगा तो विमुक्त मानना जो अभिमानी है अपने को मुक्त मानने वाले अभिमानी वे अभिमानी गिर जाते हैं उनको अभिमान का साला लेता है और अभिमान धक्का देने वाला है बचाने वाला नहीं लेकिन कयाभिगुप्ता विचरंति तथा नाव सावका भ्रषंती मार्ग तोयिबद्ध सौहृदा कया भीगुप्ता विचरंति निर्भया दिनाय का नीतमुग्ध सुप्रहु बड़ा सुंदर भाव है जो आपके नहीं हो जाए तावका भगवान के तबीर जो भगवान के हो जाते हैं उन्हीं को भगवान बचाते ये ब्रह्मशुति में आगे आवेगा कि महाराज ये मनुष्य कब तक ऐसा रहता है कि जब तक आप का नहीं हो जाता ये उसी तावत रागा द्वेशना ता तावत कारा गृहम गृह तावन मुहोम निगड़ो याव कृष्ण के जनाहा हे श्री कृष्ण जब तक ये तु... तु... तुम्हारे नहीं हो जाते तभी तक रागद्वेश रूपी चोर पीछे लगे रहते हैं तभी तक ये घर का जेलखाना रहता है जेलखाने के रूप में घर रहता है तो तुम तो मंदिर के रूप में हो जाता है जेलखाना रहता है और सभी तक ये पैरों में बेड़ियां पड़ी रहती हैं लेकिन जब आपका हो गया तो बस आप मुक्त कर देते हैं तो कहते हैं कि हे है माधव जो आपके निजी रिजिजन है तालका जो आज के हो गए आज के हो गए हैं तो आज तो के हो गए तो चिंता के अगर जूता खरीद लाए हम बाजार से अब जूता खो न जाए दुकान के जूते कौन चिंता करता है दुकान में जूते पड़े हजारों हम जाकर के देख भी आए लिया नहीं तो दुकान में आगे लग जाए चाहे कौन चिंता करता है बज्जी जूते खरीद लाए जूता मामूली जी बाहर ही है। जी खोलते हैं तो सत्संग में आने पर भी मन लगा देता कहीं जूता खोने जाए स्वभाव तो जो चीज अपनी हो गई उसका खास ध्यान रहता है तो मेरे भगवान नहीं भी रहता ये पक्षपात अरे पक्षपात नहीं ये स्वभाव है सूर्य जो है ये किसी को रोशनी दे किसी को नहीं दे ऐसा सूर्य कहता है क्या बोले भाई अमुक को हम तो रोशनी देंगे अमुक को नहीं देंगे लेकिन जो सामने तो उसको रोशनी मिलती है जो अपना किवाड़ ढकी अलकरा पोत ले दीवाल पर अलकरा लगा ले काला और किवाड़ ढकी काला पर्दा लगा ले और सूर्य बिछारा कहाँ रोशनी देने को आवे लेकिन जो सूर्य के सामने आ जाए उसको रोशनी मिलती है और जो अच्छी शीशा ही आ जाए जा कहीं बन तो, तो सूर्य उसमें प्रकट हो जाता आग लग जाती है तो भगवान ने ये कहा गीता में। गीता में कहा कहाोहम सर्वभूतेश नवेशो न प्रिय ये भजन तो तो जो भक्तिया भक्तियाँ मई थे पेशुताप ये बोले तो पक्षपात बोले पक्षपात नहीं स्वभाव है पक्षपात नहीं पक्षपात पर जो तब होता कि अमु कै करें हम उत्साह नहीं करें भगवान कहते हमारा कोई द्वेष है न हमारा कोई प्रिय सब में हम समान है बाबा सब समान लेकिन जो हमारे हैं जो हमको हमसे प्रेम करते हैं वे हमारे अंदर हैं हम उनके अंदर हैं मई के आते हम उनका प्रवेश हो गया भगवान में और भगवान कहते हैं कि मेहरा भी उनमें प्रवेश हो गया वे मुझ में और मैं उनमें यहां तक का संबंध तो काल का जो भगवान के तो स्तरीय नारद जी ने कहा कि भगवान में और भगवान के, भगवान के भक्तों में भेद नहीं क्यों भेद नहीं ये तो सदीय है वे उनके हो गए दसवीं सज्जने भेदा भावाद सूत्र है कि भगवान में और भगवान के जन में भेद का अभाव है वे भेद का अभाव क्यों हो गया ये तो सदीय है वे उनके जो हो गए ये भगवान के हो गए तो भगवान के हो गए तो, के हो तो क्या हुआ कि भगवान का हाथ उनके चर पर आ गया भगवान की शक्ति उनके रक्षा में आ गई भगवान का ज्ञान उनके ज्ञान में आने लगा ध्रुव जी शरणागत हुए भगवान के बोलना नहीं आता था जरा सा शंख छुआ दिया कपूल को सारी विद्याएं अपने आप आ गई भगवान का ज्ञान तो उतरिया आया ध्रुव काव का तो कहते हैं कि जो आपके आपके हो गए हैं और जिनकी आपके चरणों में वास्तव में प्रीति हो गई है वे लोग ये ज्ञानाभिमानियों की भांति जो बद्द सौ हैं ये वो जो ज्ञानाभिमानियों के भांति वे गिरते नहीं। क्यों नहीं गिरते क्यों नहीं गिरते उनकी रक्षा आप करते जैसे छोटा बच्चा कभी देखा होगा ये माया को पता है जब बच्चे की अंगली पकड़ के, के मां ली जाती है छोटा सा बच्चा है रास्ते में पत्थर पड़ा होता है बच्चा होता है चपल तो अंगली पकड़े मां की तो पत्थर दूर भी है तो पत्थर पर पैर रख के जाएगा वो उसको ये तो डर है नहीं ज्ञान है डर है कि गिर जाएंगे तो क्योंकि मां को तो हाथ पकड़ाए हुए है ग्राम से पैर कि की मातम से उसको रोक लेगी बछा लेगी माँ तो इसलिए जैसे वो राह के पड़े पत्थर पर जानबूझ बूझ के पैरख के जाता किसी प्रकार ये कहते हैं कि तोया भीगुप्ता विछड़ अंति निर्भया विनाय का नीचे मूर्ध सुख पढ़ो वो बोले विघ्नु से कि डरें, जो विघ्नू की सेना के सरदार हैं सारे जो विघ्न डालने वाले हैं बड़े बड़े विघ्ने उनकी सेना के जो सरदार हैं उनके सिर पर पैर रखे जाते हैं बजाओ देखें उनके हैं हम हमको तुम कैसे कुछ भी अरे उनके हैं तो कहते हैं कि कोई भी बड़ा से बड़ा विघ्न उनको गिरा दे तो बात नहीं वो तो विघ्नों की सेना के सरदारों के सिर पर उनके सिर को कुचलते हुए जाते हैं वो डरते नहीं क्योंकि वो उनको रक्षा प्राप्त है भगवान के योगक्षेम वहां में हम क्षेम का वहन करते हैं भगवान योग का वहन करते हैं भगवान तो कहते हैं कि ये जो भगवान का स्वभाव है ये बड़ा लक्षण इसको देख करके जो उनके हो जाते हैं उनके चरण कमलों का आशय लेते उन प्रेम को बांध देते हैं है? बांध देते हैं चरणों में सच्ची प्रीति ये क्या होता है महाराज जो अपने हृदय को भगवान से बांधते हैं वो कैसे बांधते हैं काय से बांधते हैं भगवान के चरणों से बांधते हैं तो चरणों का आश्रय यही है कि कोई विषय आ रहा है भगवान का चरणाश्रय अपनी प्रेम की डोरी से सारी जगह से सारा प्रेम एक जगह इकट्ठा होकर वो केवल भगवत चरणार विन्द में लग जाए। ये है प्रेम की गांठ बांध देना भगवान के चरणों लो इसमें होता क्या है प्रकारांतर से भगवान बंध जाते हैं बंध गए ना भगवान सूरदास ने कहा ये बिल्कुल मंगल वाली बात ये भगवान ये अंधे हो गए सूरदास जी ये बिल्लु मंगल जी अंधे हो गए आंखें फोड़ लिया आ गया ऐसा विचार मनने की आंखें जो हैं ये हमको अच्छे मार्ग से गिराती है तो आंख न रहे जो आंख भगवान को दिखाए वो तो आंख वनी तो, तो फूटने लाया था आंख तो उन्होंने बेल के कांठे लेकर दोनों आंखों को फोड़ लिया है। भाव था अब बोले मौज होगी आंख तो रही नहीं अब ये कहीं गिरने का सामान रहेगा ही नहीं मौत से अब चले आंखों से खून बह रहा है और ये अपने आप खूब मजे में जा रहे हैं मौत से जा रहे हैं नाचते हुए जाना है इनको भगवान के वृंदावन में दक्षिण कृष्ण जाना है वहां से चलते भगवान झुलका जंधा हो गया तो इसके आंख स्वामी तो हैं छोटे तो से बच्चे बड़े मधुर बन करके आ गए बोले बाबा बाबा बड़ी मीठी बोली लगी बड़ी मीठी बोली लगी इतना मधुर तुम तो मन में आया कि सारे संसार को छोड़ के आया आंख फोड़ी और फिर ये कहां से आ गया फंसाने वाला कोई इसे तो बोली फंसाती है बोले भैया कौन हो बोले हम यही रहते हैं बाबा कुछ तो खाओगे तो अब भूख तो लगी थी बोले भैया भूख तो लगी है कई दिन हो गए बोले हम लाए देखो में बड़ा सुंदर सुंदर अब भगवान वो भगवान ही थे भगवान का प्रसाद भी भगवान ही है खाना ही भगवान ही वो प्रसाद दिया तो वो बुढ़े ने खाया ऐसा तो बढ़िया लगा ऐसा बढ़िया लगा ऐसा बढ़िया लगा उनके बोले इतने लाए हो क्या <laughs> बहुत दिन का भूखा था बोले और दिए और दिया अब काश तृप्ति है उसकी बोले भैया रोज ले आया रोज ले आया करो बोले अच्छी बात रोज लाऊंगा अब वो रोज लाके दे, तो बोले तुम थोड़े पास बैठ जा कर तुम तो बात सुनाया तुम्हारी बात बड़ी मीठी लगती तो तुम्हारी बोली बड़ी मीठी लगती है प्रसाद भी मीठा तुम्हारी बोली भी मीठी मैंने अच्छी बात है, है। बोले एक गई काम करे तुम हाथ जो तो तुम्हारा हाथ देखने हाथ, हाथ को लिया हाथ में तो बिजली दौड़ गई अरे ये हाथ भगवान के वो ब्रह्म संस्पर्श हो गया ना ये ज्ञानियों में ब्रह्म संस्पर्श हो होता है कहीं बुद्धि में ही संस्पर्श नहीं मिलता उनको तो संस्पर्श झूठी बोलते हैं संस्पर्श कहाँ होता है संस्पर्श नहीं होता वो तो केवल विचार का संस्पर्श है वो संस्पर्श होता है वो केवल विचार से होता है और यहां तो भगवान का संस्पर्श प्राप्त होता है अच्छी प्रकार प्रकाशन्यक प्रकार से भगवान का संस्पर्श प्राप्त होता है वो जिन्ह भगवान के भगवतमय अंगों का शरीर का नहीं वो तो ये जब वो अंग स्पर्श हुआ भगवान के कर छोटा सा बच्चा नन्ना सा भैया वो हाथ मेरे अरे सूरदास ने कहा बोले ये छोड़ूंगा तो नहीं, नहीं, था। नहीं था। अब तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बोले भैया जो फिर चुम कैसे लांग तुम्हारे लिए लांग बुले मत लाया करो तुमको हाथ ही पकड़ाया रहो छुड़ा उड़ा किसी तरह से रोज लाए रोज आके बैठे घड़ी हाथ घड़ी हाथ में हाथ रखे नन्ना सा छोटा सा हाथ लेकिन बड़ा प्रिय बड़ा मधुर बड़ा सुहावना अब साफ रोज की बात होगी तो देख दिखाए तो वृंदावन होली गया और भूल क्यों न जाए वृंदावन वृंदावन का जो प्राण है वो जहां आ गया वहां वृंदावन कौन फील है जहां वो वहां वृंदावन तो इस दिन बोला अरे बोले बाबा तुम वृंदावन जा रहे साहब बोले हाथ जा तो रहे थे तो बोले फिर फिर बोले तो तुम आ गए ना अब वृंदावन याद गया लेना वृंदावन तुम हो गए ना साथ बोले हाँ हम तुम्हारे रहते ही हैं चलो हाथ पकड़ा हाथ पकड़ा गए वृंदावन पहुंच गए बोले बाबा वृंदावन आ गए बोले आ गए किस देर में बोले आ गए जल्दी से ले आया अच्छी बात तो बोले बाबा तो आप वृंदावन में आ गए अब हम जाए बोले न ले चलो हमको तो आप वापिस वृदाव नहीं थी हमको हाँ। हम तो तुम, तुम बोले नहीं अब तुमको बंदा वृंदावन पहुंचा दिया अब हम नहीं रहेंगे बोले नहीं कैसे रहोगे हाथ जो पकड़ रखा है छोड़ेंगे नहीं बोले नहीं नहीं हम हम नहीं रहेंगे बोले नहीं रहें, तो तुमको रहना पड़ेगा पकड़ लिया जोर से पकड़ लिया अंधे ने हाथ छोड़े नहीं अब भगवान को उसकी महिमा प्रकट कर रहना तो पास सही है ये भक्त का जो हृदय होता है और भक्त की संिधि जो होती है ये भगवान को जितनी प्यारी होती है उतना प्यारा अपना धाम नहीं होता ये भागवत में कहा है भागवत में कहा है कि हमें वो संबंधी और लक्ष्मी प्यारे नहीं उतने, और वो ब्रह्मा प्यारे नहीं न आत्मयोन शंकर शंकर हमारा रूप वो हमें प्यारा नहीं जितने प्यारे ये मेरे भक्त मुझको तो भगवान जाएंगे नहीं उनको हमेशा रहना तो भगवान ने सोचा कि अब तो ये छोड़ेगा तो है नहीं तो इसके बाहर भी रहे और भीतर भी रहे भीतर रहेंगे तो बाहर अपने आप रहेंगे तो कहा भाई हम जाएंगे मेरे तो लिए नहीं, नहीं जाने देंगे बोले जाएंगे बोले नहीं जाने देंगे बोले अच्छा जाओ जाओ यूं कैसे भगवान ने कहा जाना तो कहीं तो रहना बंद के तो मन में बैठ गए आकर देखा कि तो अंदर बैठा हुआ जो तो बैठा दिख रहा है ना अब तो बोले दिख नहीं भी लगा बाहर तो दिखता नहीं तो फिर दिखता जो हुआ बैठा है वहां पर दिखने लगा प्रत्यक्ष बैठा हुआ मौज हो गई अब बोले देखो अब अंदर से भगवान को पकड़ लिया आलिंगन कर लिया अभी तो केवल हाथ पकड़े था और अंदर वाले भगवान को जगड़ लिया जगड़ लिया बोले छोड़ा हाथ हमारा जाएंगे अब इतनी देर हो गई है तुम तुम्हारी घोषणावा करके वो नहीं जाने देंगे बोले जाएंगे छोड़ा हाथ धक्का दिया अब ये बेचारा कौन सी ताकत थी वो सर्वशक्तिमान अत्यंत बलवान छूट गया हाथ तो बोले जाता है जा देखे जा हस्तमुच खेत पे तो सी। बला कृष्ण किमद भूतम रियासी पौरुषम गुड़ाए जा तो निर्बल जान के मोही हृदय से जब जाओगे सबल बद तो तुमने बाहर बल है छुड़ा लिया आज भाग गए लेकिन बांध जो रखा अंदर यहाँ से जाओ तब तो पता लगेगा कि तु तु तु तु तु तुम्हारे में कुछ बल पौरुष भी है तुम्हारे बलदान की भी है बस भाग गए जाओ दे भगवान ने कहा, ने जाने के लिए तो होते ही क्यों तो ये जो भक्त हैं, ये भक्त भगवान को बड़े बड़े होते हैं इनके साथ रहने में इनका स्पर्श करने में इनसे बात करने में ये आनंद प्राप्त होता है भगवान को क्यों उनके हो गए काव काव का और बद्ध सौदा ये बड़ी सुंदर चीज है ये जो प्रेम की गांठ बंध गई हम लोगों की प्रेम की गांठ बंधी नहीं है भगवान से गांठ तो हम लोगों ने बांध रखी है जो पहले वर्णन आ गया है भोगों से और वो गांठ रहेगी नहीं वो तो टूट जाती है नई बांधो नई तोड़ो, नई बांधो तो टूटती रहेगी और ये गांठ ऐसी है कि एक बार बांध लिया फिर महाराज में उसको छोड़ना आता है और न हम छोड़ सकते फिर तो चाहे तो जन्म जन्मान हो चाहे जन्म हो न हो वो वो गठबंधन फिर बना रहेगा वो कभी छूटेगा नहीं वो गठबंधन नहीं छूटता ये संसार का छूट जाता है वो नहीं छूटता तो तथा नावता व का क्वचित भ्रशंती मार्ग त्विबद्ध सऊ रहा तो या चरण की निर्भया विनायका निरी प्रभु कहते हैं कि हे भगवान हे प्रभु प्रभु सौंप दिया अपने आप को और तुम्हें मालिक हो जो मालिक वो संभाले प्रभु जिसकी चीज वो संभाले स्वामी हो गया तो कहते हैं हे प्रभु जो आपके हो गए और जिनका प्रेम आपके प्रे चरणों में बंध गया बंध गया वे उन विमुक्त मानने लोगों के भारतीय मार्ग से चुत नहीं होते वे गिरते नहीं वे तो बड़े बड़े विघ्नों की की सेना के सरदारों के सिर पर पैर रख करके निर्भर चलते हैं उनके मार्ग में कोई रुकावट नहीं हो सकता, सकते आज गुप्ता हुए आपके द्वारा संरक्षित हैं उनकी रक्षा आप करते हैं जिनकी रक्षा भगवान करे साधन से वो कैसे गिरे वो गिरता नहीं वो सुख पूर्वक भगवान को पा लेता है